चक्षुषा न पश्यति ये नक्षुंशी पश्य तदेव ब्रह्म जिस ब्रह्म को चक्षु के द्वारा कोई भी व्यक्ति विषय नहीं बना सकता देख नहीं सकता घटाद के समान उस ब्रह्म को कोई भी व्यक्ति चक्षु के द्वारा विषय नहीं बना सकता सर्व विषय प्रति प्रत्यवस्वाण सकल विषय के प्रति तो प्रत्येक जो कहा गया था उसी को जैसे अंत करण से बहिष्करण भी है बाहर वाला करण भी उसी प्रकार से कर्मेंद्र पहले ले चुके वाणी अंत ले लिया और अब ज्ञान इंद्र ले रहे हैं तीनों तरह का हो गया तो ये चक्षुषा न पश्यती ये न चक्ष किंतु जिससे नेत्रों को भी देखा जाता है ये नेत्र भी जिसके वजह से या जिसकी प्रकाश से विषयों को देखने को समर्थ हो जाता है अदेव ब्रह्म तुम विद्धि उसी को तुम वह प्रत्योगत्मा ब्रह्म करके समझना चाहिए न इदम येदम उपासक्य इसे नहीं जिसे लोग इदम रूपे ग्रहण कर रहे हैं न इस स्पष्ट हो गया सर्वम खड़गिदम ब्रह्म को यहाँ पर और भी स्पष्ट कर दिया इस तरह ने से नेदम उपासत्य से चक्षुषाह ये चक्षुवादी के द्वारा जिसको हम ग्रहण कर रहे हैं इस जगत को यह भ्रम नहीं है कि चक्षु के द्वारा उसे ग्रहण कर ही नहीं सकते तो ये जो कहा जाता है सब ये सब कुछ ब्रह्म ही है ये सब जो कहा जा रहा है तो इस दृष्टिकोण से कि आप उसके अधिष्ठान तक आप उसे मत टिको आप उस चित्र में की। चित्र का अधिष्ठान तक चक्षु के द्वारा ग्रहण ही नहीं हो सकता चक्षु के द्वारा जिसको मैं ग्रहण कर रहा हूं कहा ग्रहण कर रहा हूं उसको जिस अधिष्ठान में ग्रहण कर रहा हूं उस अधिष्ठान तक जाने के लिए कर जाता है शुरू में जैसे वो बोलते हैं ना क्या है हैुंधति न्याय अरुंधति नक्षत्र को बताना है यह द्वितिया चंद्र का न्याय है द्वितिया का चंद्र कैसे दिखाओगे तो स्थूल जो पेड़ दिख रहा उसको है उसको कह दिया चंद्रमा है कहेंगे यार पेड़ का ऐसे चंद्रमा है भाई ये तो प्रकाश नहीं गोल नहीं कुछ नहीं हमने सुना चंद्रमा तो गोल होता है और प्रकाश होता है सौम्य होता है शांत होता है देखने से प्रसन्नता होती है ये तो पेड़ है तब तो कहेंगे अच्छा ये तुमको इसे तुम चंद्र ग्रहण नहीं कर पा रहे हो इसमें चंद्रमा को तुम ग्रहण नहीं कर सकते हो थोड़ा ऊपर देखो इस पेड़ की चोटी देखो ये चोटी को देखो तो क्या देखोगे वहां भी शाखा दिखेगा तो या पत्ता दिखेगा या तो फल दिखेगा करे वो भी नहीं वो भी चंद्रमा नहीं। फिर कहे थी उससे भी और ऊपर देखो आप का चंद्रमा उसी प्रकार यहां पर से भी भीतर सूक्ष्म सूक्ष्म से भी कारण शरीर कांशी से भी जो परे है उसका भी जो अधिष्ठान है वो ब्रह्म कहना होता है तो शुरू में सर्व ब्रह्म देता है इस प्रभाव में क्या कहेंगे सर्वस्विन ब्रह्म सर्व ब्रह्म नहीं किन्तु सर्वस्विन ब्रह्म कविय है ऐसे का दिया था? जो प्रत्यगात्मा है वो ब्रह्म है शरीर आदि नहीं इसलिए पूर्व मंत्र की व्याख्या में भाषा ने कहा न सर्वेशम प्रति प्रत्येक अंत करण यथा था या चक्षुषा न पशती न विषयी करोति करो थी भाषाकर गिसको चक्षु के द्वारा देखा नहीं जाता है मैंने अपना विषय नहीं बना लिया जा सकता चक्षुश्रम को अपना विषय नहीं बना सकता है अंतकर्ण वृत्ति संयुक्तेन ये वृत्ति संयुक्त नृत्ति संयुक्त नहीं था किसी को भी चक्षु देखता भी है तो अपने आप देख सकते क्या बिना अंत की सहायता का इसलिए जोड़ दिया भाष्यकार रहे अंतर्ण वृत्ति संयुक्त चक्षुषा न पश ऐसा जोड़ तृतीया तृतीया संयुक्त तेरा चक्षुषा अंत अनुवृत्ति से संयुक्त जो टिप्पण तीन में कहा भी संयुक्त पूर्वोत्तर संबंधा के साथ संबंध जोड़ देना आगे जो ये नहीं उसके साथ नहीं जोड़ना आगे ना है ना उसको बाद उसके साथ नहीं चक्षुषा के साथ जोड़ना चाहिए तीसरा आना चाहिए अंत अनुवृत्ति संयुक्त तेरा प्रथम पाल की व्याख्या पूरी हो गई आप क्या है कोमा सब चीज ये नक्ष हमारे इसमें नहीं है चक्ष अंत कण वृत्ति भेद भिन्ना चक्षुवृत्ति ही पश्य कि जिसके द्वारा जिसकी सत्ता से जिसके प्रकाश से सामर्थ्य वाला हो गया यह चक्षुकी वृत्तियां चक्षुवृत्तियां कैसी है अंत कण वृत्ति भेद भिन्ना यहां पर दे वृत्ति भेद भिन्न भेद और भिन्न दो शब्द आगे अनुपरह तो भेद गो भिन्न को प्रत्येक अलग हुआ गे। भेद अलग भिन्न भेद तब तो प्रत्यू ऐसे कर दिया तब अर्थ करेंगे अलग अलग भेद का अर्थ अलग भिन्न का अर्थ अलग हो जाएगा भेद मैने भेद भेद का भेद ही रखेंगे भेद का तो मैंने भेद अनेक हो गया अंतकर्ण के वृत्ति भेद मैंने अंत के अनेक वृत्तियों के द्वारा भिन्ना में समुपसर जोड़ दिया जाएगा संभिन्ना संभिन्ना मैंने मिश्रता युक्ता भिन्ना संभिन्ना इसने चार नंबर टिप्पणी देखो भिन्ना मैंने संभिन्ना संयुक्ता नाना इति वक्षवृत्ति ही चाक्षवृत्ति चक्ष वृत्ति चाकु वृत्ति चक्षु के जो वृत्तियां हैं वे अंत वृत्ति के साथ वृत्तियों के साथ में को प्राप्त हो होता है सम्मिश्र सम्मिश्रित कहा न संभिन्न न चम अभिलासोपनीत तत्सुखम सपदास्पदम स्वर्ग शब्द व्याग स्व स्वाहा स्वाम स्वामरे स्वर्ग स्वर्ग शब्द वाक्य क्या होता है तो वहां पर है क्या? यन्न ने जो सुख दुख से सम्मिश्रम नवती समिश्रित नहीं है वहां तो दुख मिक्शर नहीं है यहाँ का जितना भी सुख कैसा है लौकिक सुख दुख से मिश्रित है और वो सुख कैसा है दुख से मिश्रित नहीं है गया गया गया गया गया वहां पर संभिन्न शब्दार्थ स्पष्ट किया है वो सम्मिश्रम वही अर्थ्याप लेना है बोल रहे हैं का जब भिन्न भाष्यकार है संभिन्न संभिन्न सं किससे समिश्रित है के साथ कौन है चक्षु की वृत्तियां सम्मिश्रित है ऐसा होकर के जिसकी प्रकाश के द्वारा ये देखने के सामर्थ्य वाली हो जाती है कौन वृत्तियां पश्य लो कहा इन वृत्तियों से दुनिया देखने में समर्थ हो जाती है तो ये ना तृतीया व्याख्या कर रहे हैं आप देखो मंत्रो यह जो तृतियां है पहले भी कर चुके हैं फिर दोबारा कर रहे हैं चैतन्य आत्मज्योतिषा ये न चैतन्य आत्मज्योतिषा चैतन्य रूपा तो जो प्रत्येगात्म जो ज्योति है उस ज्योति के द्वारा प्रदीप्त प्रकाशित्व सामर्थ्यवान हो गया चक्ष तब वह चक्षुवृत्तियां अंतिम वृत्तियों से मिल करके सारा दुनिया को देखने में समर्थ हो जाता है विषयी करोति है ना चैतन्य जो शीसा चक्षुवृत्ति ही लोग विषयी करोती पशु क्या हो गया विषयी करोति अपने विषय घटपटादियों को अपने विषय बना लेता है अर्थात घटघट घटपटादियों को ये वृत्तियां जाकर क्या कर लेती है व्याप कर लेती है अंत में लिखते हैं व्यापनौती पश्चिटी की व्याख्या है यह सब विषय करोती व्यापनौती ये चक्ष वृत्तियां घट पुटादी विषयों को अपने विषय बना लेती हैं इसका मतलब क्या ये वृत्तियां घटपुटादियों को व्याप्त कर लेती है कहते हैं जब तीनों काम हो गया ना उनके आपने कर्मेंद्रिय अंतकरण और ज्ञान इंद्रिया तीन तो ले लिया एक कर्म इंद्र से अन्य कर्म इंद्रिया उपलक्षित हो गया एक ज्ञान इंद्रिय से अन्य ज्ञान इंद्रिय उपलक्षित हो गई और एक आपका जैसे तो फिर आगे बोलने की जरूरत ने शरण दी प्रश्न उठेगा तब कहेंगे भाई आवृत्त असकृत उपदेशा नियम क्या है आवृत असकृत उपदेशा पहले विचार हो चुका है श्रुति मैं तब तो नौ बार बोला एक बार बोलने से काम चल जाता नौ बार बोलने की जरूरत क्या बारंबार कह दिया गया है श्रुदी माँ के समान है वह कभी थकती नहीं है जब तक बालक के दिमाग में बात ठीक बैठेगा नहीं तब तक, तक बार बार बोलती है आवृत्ति जो किया गया है वह गलत नहीं है क्यों असंकृत ब्रह्मसूत्र ही है आवृत असंकृत उपदेशा ईशा विचार हो चुका है और एक और बात कहा था हैं है नास्ती श्रुति में आलस्य नहीं होता बार बार बोलेगी जानती है आदमी है, इसक प्रकार का मोह है और ये अनर्थ ही पकड़ेगा अर्थ को अनर्थ करते रहेगा इसे जब तक अर्थ को अर्थ रूप में सही ग्रहण नहीं करेगा तब तक बार बार अनेक प्रकार से अनेक शब्दों से बोलने के प्रयास करती है श्रुति इसलिए य्रोत्रण नृणी ये नोत्र त्रहत्व विद्धि जो ब्रह्म है उसको श्रोत इंद्रिय अप्रिवृत्ति के द्वारा विषय नहीं कर सकती है न श्रोती पहला हो रहा है यमवाचक द्वितीय गई क्वेश्चन बाद में जो ये नया वो तृतीय क्वेश्चन आप जानते हैं इन दोनों को ले लिया तदेव भ्रम के तत्मान के द्वारा उसी को तुम भ्रम करके जानो नपुस हो सकता है जिसको चक्ष श्रोत्र विषय नहीं बना सकता जिसके द्वारा श्रोत्र सुनने की सामर्थ्य वाला होकर सबको सुनता है उसको ऐसा करें उसको भ्रम करके तुम जानो जानना क्रिया का कर्मत्व ने कह दिया तदैव इसको नहीं यदि यदम उपासना है जिसको इधम रूपेण हम ग्रहण करके उपासना करते जो लोग उपासना करते हैं वह ब्रह्म नहीं है देश काला जिस परिचिन जो वस्तु है उसको जो लोग देवादि रूप में करते हैं उसको ब्रह्म मत समझो सदस्य देश का जो परिचिन्न है सारा जगत इसको तुम ब्रह्म करके मत समझो किन्तु उसका अधिष्ठान जो है जिसके वजह से ये सब चैतन्य वाला दिख रहा है सामर्थ्य अनुकर व्यवहार करता तो हुआ दिखाई दे रहा है उस प्रत्येक जो तुम्हारी आत्मा है वही ब्रह्म है ऐसे तुम जानो भाषण योत्रेण न ना, श्रोती दिग्देवताधिष्ठित न आकाश कार्य मनोवृत्ति संयुक्त न विषय करोती लोक कौन होना चाहिए यहाँ पर भी लोक हो श्रोत्रण श्रोत्रेन की ब्रह्म में सब जगह दोबारा बार बार नहीं बोल रहे हैं नोतकार कर दोना कौन सा इंद्री है वो दिग्ग देवता अधिष्ठित न दिग् रूपी देवता का अधिष्ठ अधिक के द्वारा अधिष्ठित है वो दिग्देवता के द्वारा अधिष्ठित है और आकाश का कार्य है मनोवृत्ति से संयुक्त हो करके वह श्रोत इंद्रिय जिस आत्मा को ब्रह्म को विषय नहीं कर पाता है ये ना जिसके द्वारा इदम सर्वम श्रोत्र श्रोतम जिसकी चैतन्य ज्योति की प्रकाश के द्वारा प्रकाशित होकर या सामर्थ्य सामर्थ्यवान होकर के यह इंद्रियदम जो कुछ विद्यात है उसको श्रवण कर रहा है प्रसिद्ध चैतनियात्म ज्योतिषाव प्रसिद्ध स्फुटो हिम के निर्देश किया गया उसको स्पष्ट करने के लिए यद जो दुनिया में प्रसिद्ध है वो कैसा है वो कहते हैं यदम श्रोत्र यह जो दुनिया में सब प्रसिद्ध श्रोत्र श्रोत है वह ये न्याया चैत चैतन्यत्म ज्योति के द्वारा विषय कर लिया गया तदेव इत्या शब्दों तो का पूर्व घटा लेना होगा अर्थात जिस चैतन्य ज्योति आत्मज्योति के द्वारा प्रकाशित होकर वह श्रोतंत्र भी अपने विषयों को प्रकाशित करने में समर्थ हो जा रहा है वह आप आत्मजीतन ज्योति को ही तुम ब्रह्म करके जानो इसको नहीं जिसको लोग देश काल से प्रच्छिन्न वस्तु को उपासना करते हैं उसे ब्रह्म करके मत जानो यणे न प्राणिदी ये न प्राण प्रणीय दे तदेव ब्रह्म विद्धि निदम्य दिन उपास चल रहा है कर्णों का चल रहा है इसलिए प्राण शब्द है घृण इंद्रिय लिया गया है जिस ब्रह्म को यद ब्रह्म जिस ब्रह्म को घ्राण न घ्राण इंद्रिय न न प्रणिति न ग्राणी अर्थ जा सकता सुन इंद्र के द्वारा जिसको विषय नहीं कर सकता किंतु जिस आप ज्योति के द्वारा यह तो प्राण या, या, या ग्रहण इंद्र भी प्रणीय है और सुंगनादि रूप कार्य करने में समर्थ होता है तदेव भ्रम तुम विद्धि उस आत्म ज्योति को ही तुम भ्रम करके जानो नहीं पास जिसको देश का परिचि रूपेण ग्रहण करके उपासना करते हैं दुनिया उस इधम को तुम गर्म कर, करके मत जानो सर्वां समान बाद तदे व्यक्तिया मैंने घ्राणे ना प्राणे न मैने घ्राणे न पार्थिव घृण इंद्र क्या है ये, ये पृथ्वी का कार्य होता इंद्रिय है पार्थिव घृणेन कहा नासिका पुटांतर अवस्थित ना। नासिका के पुट के भीतर में अवस्थित है नासिका और उसके पुट मने दो छिद्र भीतर में अंदर जाकर देखो वे वहां पर बैठा हुआ एक सामने रहेगा तो मुश्किल काट दो फिर सुन कोड़ी वगैरह देखो पूरा नहीं रहता ना यहाँ से फिर छेद दिखता क्यों का बुरा ही खत्म रहता गला हुआ रहता है कोड़ियों को उनको भी सुगंध आता कि नहीं आता कैसे आ गया ये जो इसलिए जो छह चार अंदर मिलते हैं जो मिलने का केंद्र है वहां बैठा हुआ है। इसे एक बंद हो दूसरा खुला हो तो विश्व सुगंध आ जाएगा इसे कहते हैं कि नासिका कुटांतर वेना अंत कर्ण प्राण वृत्ति सही देना यहां भाष्कर जान के एक और चीज जोड़ रहे हैं अंत वृत्ति सहीते न बोल रहे थे अभी तक अब क्या बोल दिए अंत करण प्राणवृत्ति दो जोड़ दिया प्राणवृत्ति भ्याम सही अंत करण वृत्ति और प्राणवृत्ति सही देना ये प्राण सबसे क्या लेना सामान्य प्राण श्वास हुआ है अंत वृत्ति हो इंद्र नासिका इंद्री भी न इंद, ग्राम है किंतु हवा के साथ प्राण के साथ गंध जाए तो ग्रहण ग्रंथ कैसे ग्रहण होगा प्राण भी जुड़ा हो उसमें प्राण वृत्ति भी जुड़ते हो यद्य प्राणवृत्ति सकल इंद्रियों जुड़ना चाहिए इन्हें विशेष जरूरी है बिना प्राण प्राण का कोई इंद्र जिंदा रहेगा क्या सारे इंद्रिया डेड मर जाएंगे जहां से प्राण शेर चलाए तो हो जाता है लकवा हो जाता है पैरालिस करते ना जिस क्षेत्र का प्राण निकल जाए तो उस क्षेत्र को लखवा हो जाता है जिस इंद्र से प्राण हट जाए तो क्या होगा उस इंद्रिय का लखवा हो गया इसलिए सकल इंद्रियों के साथ प्राण जुड़ा रहा है तो सकल में बोलना चाहिए, तो को। सही नहीं, सब जगाना चाहिए था यहीं पर क्यों कर विशेष अनुभव होता है जब तक तो श्वास नहीं लेते क्योंकि कोई सुगंध आ रहा हो आप क्या करते हैं लंबा लेंगे हर बढ़िया लो सुंदर लो खोब लो नहीं? अच्छा लग रहा है खराब हो रहा है तो बंद करो भगो बंद करके गया इसलिए हैं यहां पर विशेष होने से ने नासिक ना, ना। ऐसा उसके साथ होगा न न विषयी भंग ग्रहण किया जाता है वैसे गंध के समान न विषयी विषय नहीं कर पाता है किंतु उल्टा क्या है ये चैतन्य ज्योतिषा जिस चैतन्य के द्वारा औभाष्य द्वारा प्रकाश रूपेण स्विषय प्रति प्राण प्रतीय प्रणीय जो घ्राणींद्रिय अपने विषय के प्रति प्रभु कर्ता है प्रवर्त प्राप्य करता टिप्पण का प्राप्त तदेव तदे सर्व समान शेष अर्थ वही है उसी को तुम ब्रह्म करके जानो उसको ही तुम ब्रह्म करके जानो अन्य अनात्माओं को ब्रह्म करके मत जानो जैसे ये निदम कया उपासक है जिसको देश कालाद से परिचिन वस्तुओं को इदम रूपा वस्तुओं को जो लोग उपासना करते हैं अनुभव करते हैं विषय पर ग्रहण करते हैं उसको उस इदम को भ्रम करके तुम मत जानो इस प्रकार से ज्ञानोपिषद के पदभाष्य पद खंड के प्रथम खंड के ऊपर पूरा होता है अर्थव तृतीय खंड त्वितीय खंड आरम्भ हो रहा है इस तरह से ब्रह्मोपदेश गुरु का द्वारा आचार्य के द्वारा शिष्य को पूरा हो गया दे दिया गया। उसके बाद शिष्य का चेहरा देख रहे हैं गुरु आचार्य और समझ रहे हैं कि यह सोचना में ब्रह्मज्ञानी हो गया ब्रह्म ज्ञान मुझे मिल गया मैं तो ब्रह्म ज्ञानी हो गया मैं बहुत बढ़िया ढंग से ब्रह्म को जान लिया हूं ऐसा वह सोचने लगा तो गुरु इसको समझ गए ये गड़बड़ कर रहा ये जिसको अभिग्रह समझ रहा है सुष्टु ज्ञात मया सुद ये तो सुवेद वहां कहा जाता है जब जा विशेषण के साथ किसी को ग्रहण करेंगे उसको सुष्टु वेद ये तो सविशेष ब्रह्म तो है नहीं निर्विशेष ब्रह्म है उसमें कैसे सुष्टु वेद ग्रहण कर ले ग्रहण करेगा यही गड़बड़ हो जाता है ना हम लोग जब इस जगत को ब्रह्म करेंगे तो क्या होगा विशिष्ट को ब्रह्म ग्रहण कर लिया सामान्य इस विशिष्ट का अधिष्ठान सामान्य को ग्रहण करना है कल भी हम समझा रहे थे घटाकाश और आकाश में अंतर है विशिष्ट सामान्य अंतर अंत करणाविन चेतन और चेतन में अंतर है हम विशिष्ट को ग्रहण कर लेते आसानी से लेकिन उस विशिष्ट का अधिष्ठान तो सामान्य है उसको हम ग्रहण नहीं कर पाते जो ग्रहण करना ही वास्तविक वेदांत जैसे गंगा है है तो गंगा नहीं तो गंगा है लेकिन जब मल मलिन पानी आ जाता, तो आप लोग क्या करते हे गंगा को खराब कर दिया बिगाड़ दिया कहा बिगाड़ दिया गंगा तो गंगा यदि विशिष्ट और सामान्य में कोई भेद नहीं है तो मलयुक्त पानी आ तो फर्क क्या पड़ेगा वो तो फर्क पड़ रहा है ना इसका मतलब विशिष्ट और सामान्य में भेद है यद्यपि उस विशिष्ट काल में गंगा तो गंगा ही है बात अच्छा है लेकिन मलयुक्त उस जल को आप गंगा दृष्टि से देख नहीं पाते उस मलयुक्त गंगा में भी मल रहित गंगा देखने के सामर्थ्य आ जाए वही वास्तविक ज्ञानी इस तरह से अंतकरण आवश्यक चैतन्य काल में भी चैतन्य मात्र ग्रहण कर लिया वो वास्तविक ज्ञानी। चेतन घटावचिन चैतन्य भ्रम कर देते हैं तो का मतलब क्या वास्तव है इसलिए उसमें दृष्टि करो वो वास्तविक ये कैसे समझ में आएगा लड़के को शिशि को तो इसलिए क्या करते हैं सूढ़ा निखड़न से चेड़े को बोलते हैं तुम यदि मानते हो कि मैंने ब्रह्म को अच्छी तरह से जान लिया है और तो समझना तुमने कुछ नहीं जाना या तो थोड़ा ही जाना है सर्वम ब्रह्म जाना ये थोड़ा जाना सर्वम ब्रह्म जानना थोड़ा जानना है सर्वाधिष्ठानम ब्रह्म जानना वो थोड़ा और अधिक जान लिया और सर्वकल्पिताधिष्ठान ब्रह्म जानना थोड़ा और अच्छा जाना बैठ रहे हो क्यों सर्व को कल्पित मान लिया हमने यह अच्छा हो गया उसका कर कर रहे हो भूदल घटव जैसे नहीं मान रहे हो पहला पक्ष क्या है घटवत भूदलम जैसे घट भी सत्य भूदल भी सत्य दोनों सत्य हो जाता है वो नहीं आगे, आगे आपने कहा नहीं सर्वम मिथ्या कल्पित ब्रह्म एक श्री और आगे बढ़ गया आप उसे आगे कहा सर्व नास्ती है वह ब्रह्म सर्वोत्कृष्ट इस चीज को समझाने के लिए सर्व गलत कर दे तरह ग्रहण करने का उसी को समझा रहे हैं को भाई तुम विशिष्ट को ब्रह्म समझ गया गलत कर गया तुम उसी तो नहीं कहते तुम गलत समझो यदि मन से स्वे देती नूनम तम वे थक ब्रह्मो रूपम यदस्य देवेशु अथनु मीमांव मन्ये मन विदित यदि मन से सुवेद यदि मानते हो कदाचित तेरे दिमाग में हो रहा है कि मैं इस ब्रह्म को भली प्रकार अच्छी प्रकार से सकल विशेषणों से विशिष्ट होकर के मैंने जो ग्रहण कर लिया जान लिया हूँ तो धर्म एवा नूनम निश्चित निश्चित रूप से तुम उस ब्रह्म को धर्म धर्मे अल्पमे पाठ है दभ्यम करके धर्म को दभ्यम को पा देगी अल्पमे तो या ज्ञातम बहुत तुमने तो उस ब्रह्म को थोड़ा ही जाना है ये वा अभी। निश्चिता, निश्चित नु नमरे निश्चित रूपेण दहरमे अल्पमे तैयात इसलिए तम ब्रह्म वेत्थ इस ब्रह्म का जो रूप रूपरोदस्य मनुष्य ब्रह्मण जो मनुष्यों में विद्यमान जो ब्रह्म रूप है उसको तुम पकड़ रहे हो ना? और जो देवताओं में विद्यमान ब्रह्म रूप है उसको तुम पकड़ पकड़ो तो विशिष्ट को पकड़ लिया सर्वाष्टान को प्राण ग्रहण किया तुमने यदस्य रूपम यदस्य ब्रह्मणो रूपम तुम वेद था और यदस्य देवेश सब पहले मैं देवीशु कहने सीखा कहना मनुष्य पहले यदस्य से ब्रह्मो मनुष्यूपम तुम व्यथ यदस्य व्य देवेश रूपम तुम व्यत्थ अथनु मीमांस में इसलिए निश्चित रूप नोर पुनर्विचार अच्छी तरह से करना पड़ेगा दोबारा विचार कर लो तो मनुष्यों में ही ब्रह्म नहीं होता देवताओं में ही ब्रह्म है समझ समझो अर्थात मनुष्यों का अधिष्ठा नहीं ब्रम नहीं है देवताओं का अधिष्ठानी ब्रह्म नहीं है इसके अलावा और भी ब्रह्म है तुमने जो जाना है वो तो थोड़ा ही ते त्वया मिमांश्यमेव द्वारा इसका पुनर्च्छी तरह से मेरे उपदेशों को दोबारा बैठ के चिंतन करना पड़ेगा मनन करो निध्यासन करो तब कहता है ठीक है महाराज आपका संकेत में समझ गया तो चला गया चेड़ा एकांत बैठ गया सारे मंत्र जो उपदेश दिया गया तो उसका अच्छी तरह से मर्ण करने लगा विचार किया ये जब उपलक्षण है सकल विषयों के प्रति सकल इंद्रियों का के विषयों प्रति, तो किसी भी इंद्रिय का विषय नहीं हो सकता अतएव केवल आदिदेविक तो और आध्यात्मिक भी नहीं किंतु आदि बौद्धिक अधिष्ठानों में अधि यज्ञ अधिलोक अधान तत्व ये वो जानता और इन सकल जो इदम है इन इदमों में विशिष्ट रूप जो देख रहा था चैतन्य वो हट गया समस्या क्या होता है बहुत एक बार कई बार बता चुका हूं इसलिए एक व्यक्ति ने एक ऐसा चित्र बनाया ओमकारेश्वर में शायद अभी भी, भी होगा वो हो। रेखा चित्र है वो रंग भरा नहीं है रंग भरा नहीं लाइंस, लाइन्स लाएं लाइन डायग्राम स्केच बना दिया देखने से आपको फिर भी दिखा तो आप देखने से मतलब पेड़ है गाय है इधर जो है आदमी एक है उधर ऋषि इधर एक खड़े हैं, सब दिखाई देगा कुत्ता है वगैरह वगैरह दिखा नीचे लिख दिया जो व्यक्ति कामधे रूप गाय को पहचान लिया वो ज्ञानी है वास्तव में है क्या सब चित्रों को छोड़ दो जो खाली बाघ है वो तो गाय क्या है कोई काम नहीं रुका ऐसा उसने रेखा चित्र बना दिया जो हम जिसको चित्र समझ समझना हो और जिसको हम खाली समझ रहे बीच में वास्तव में खाली वो भी चित्र है, वहीं पर वास्तवी काम। और इसी तरह से टीवी वगैरह में भी काम करते हैं चित्र आ रहे हैं जब चित्र चल रहा है उसे जो सामान्य जो चित्रों का बीच में खाली है वहां स्क्रीन है ना फिर हमको स्क्रीन दिखता हम चित्रों में लग जाते हैं वो आ रहे बोल रहे हो सुन रहा है ये चल रहा है वो चित्र में पिड़ गए हम अब जो चित्र में लग गए तो चित्र के बीच के जो खाली क्षेत्र है उसको हम ग्रहण वो खाली चित्रों का अधिष्ठान है ये चित्रों के बीच में खाली है वही चित्रों के पीछे भी है ये जो खाली ग्रहण कर लेंगे तो चित्रों के पीछे का ग्रहण हो ही जाएगा लेकिन वो हम जाते नहीं उदरते इसका आगे स्पष्ट करेंगे प्रतिबोध विदिता मतम इसे तुम विचार करो तुम विशिष्ट ग्रहण कर रहे हो इसका सामान्य रूप ग्रहण करो तो कहते ठीक है चला गया मनन किया निध्यासन किया और आकर गुरु को कहता है मन विदितम अब नहीं क्या सुविदितम सुवेदन नहीं मन विदितम जान लिया हूं मानता कि मैं जान एम हे पा विपरीत आत्मा ब्रह्म प्रत्यायि शिष्य अहमेव ब्रह्म वेद अहम मृहणीयादंक्य आचार्य शिष्यपुति विचाल यहाँ मूत विषय क्योंकि वेदिता का स्वरूप यदि है ब्रह्म वह विषय कवि होता नहीं है लेकिन स्वरूप होने कोई प्रमाण नहीं अतिरिक्त को विषय कहोगे फिर वो ब्रह्म नहीं हो सकता आशंग करते हुए करने के लिए आरंभ किया है एवं हे और से विपरीत है ये हे आत्मा हे आत्मा ब्रह्म इति तम प्रत्यायता तुमको मैंने हे रूपाधि विपरीत वस्तु को आत्मा ब्रह्म ऐसे बोध कराया है शिष्यों प्रत्यायिता शिष्य अहमेव ब्रह्म इति किंतु उल्टा क्या कर दिया शिष्य ने अहम एव ब्रह्म पकड़ लिया गड़बड़ कर दिया अपना है अपना जो विशिष्ट स्वरूप है अपना अंत करणाविन चेतन जो विशिष्ट है उसको ग्रहण कर लिया विशिष्ट तो देखता है ना विशिष्ट ही देखता है दृष्टित्व तो क्या है विशिष्ट मतलब तो आत्मा वही ब्रह्म से पकड़ लिया जैसे कल विचार हो रहा है तो उस विचार में एक बात आ गई थी मई स्वप्न बन गया हूं कह रहे थे ना आप तो मैं मई स्वप्न हो गया मैं कौन शुद्ध नहीं विशिष्ट होगा ना विशिष्ट ही स्वप्न का दृष्टा है स्वप्न धारण किया है विशिष्ट कौन है वो अविद्यावसिन चैतन्य वो देख रहा है अविद्या अविद्याशिष्ट जो चैतन्य अविद्यावसिन चैतन्य जो है वो अपनी अविद्या को लेकर सारे कार्य को बना लिया और को देख रहा है इसे मही हो गया हो मही देख रहा हूं ये जो कहा जा रहा हूं तात्पर्य है शुद्ध ब्रह्म नहीं विशिष्ट है और विशिष्ट ब्रह्म ग्रहण करोगे ये भ्रांति है इसलिए कहते कि देखो कि वो जो तुम कह रहे हो शिष्य बुद्धि तो शिष्य हमे ब्रह्म सुष्ट वेद हम मामिति या सुष्टेद हम इति माम गृण्या मेरे उपदेशों को वो ऐसे ग्रहण कर लिया है ऐसी आशंका कर ली कौन गुरु ने अपने मन में ये आशंका कर लिया लगता है कि जो मेरा चेहरा है मेरे उपदेशों को उल्टा ग्रहण कर लिया विशिष्ट को सुष्ट वेद ऐसा वो ना माम गृहिया ऐसा तो माम गीत को पहले लेना अहमे ब्रह्मी सुद हम मां माम गृहियांख्या ऐसा वह शिष्य मेरे उपदेशों को उल्टा ग्रहण कर लिया जिस शिष्य को मैंने क्या उपदेश दिया था हे ओ पाल ब्रह्म है ऐसे मैंने उसको बोध कराया लेकिन वह शिष्य अपने आपका विशिष्ट रूप को ब्रह्म रूप सुन कर रहा है ऐसे विपरीत मेरे उपदेश ग्रहण न करे इसलिए उसके मन में आशंका हुआ कि विपरीत ग्रहण कर रहा है तो आचार्य शिष्य बुद्धि इसलिए आचार्य शिष्य बुद्धि को अच्छी तरह से खंगाल के देखना चाहते हैं कि ग्रन किया कि ठीक किया नहीं ग्रन किया। कई बार ऐसे पढ़ाते पढ़ते हम क्या बोल देते हैं? जान के उल्टा बोल देता हूँ देखता हूँ ये चूज पकड़ रहे हैं कि यू कर रहे अगर मैं कई बार देखता हूं आप तो हूं, हूं करते रह जाते बोलता तो ऐसा नहीं ऐसा और कई बार आप लोग नहीं नहीं, नहीं। आ, बोल देते हो आप लोग भी जगह रहते इसका मतलब समय में नहीं <laughs> बोलना पड़ता है देखना है कि भाई ठीक ग्रहण कर है कि नहीं कर रहे विद्यार्थी कुछ भी बोल रहे जैसे पंजाबी बोलने लगता है ना कुछ हाँ सत्यवचन महाराज आप कुछ ही बोले गधे घोड़ा है बोलो सत्यवचन महाराज अरे भाई गधे को घोड़ा कहना तो सत्यवचन कैसे गा रहे हो अभी गुरु महाराज बोल गए ना इसलिए वो सत्यवचन कुछ भी बोलो वो एक ही कहेंगे सत्यवचन महाराज इतनी श्रद्धा है उनके अंदर अंधश्रद्धा वहां के महात्मा लोग भी आएंगे वो भी ऐसे ही बोलते हैं वहां जो रहने लग गए हैं महात्मा जो वहां का हवा पानी खा गए उनकी भी दिमाग ऐसे ही हो जाता है वो भी यहां अगर आते हैं तो सत्यवचन महाराज बोले लगता अरे भाई हम क्या करें तुम्हारी परीक्षा ले रहा हूं मैं भी देख रहा हूं तो क्या करता है इधर जहा गुरु भी शिष्य के बुद्धि को विचाल यदि यदिहा